रुद्र आदि देवगणों के पैरों से अक्रांत होने पर भी वह मान असुर चंचल ही बना रहा हे माधव अब आप उसके निचल रहने के उपाय बतलाइए ब्रह्माजी की इस प्रकार वाणी सुनकर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से खींचकर एक मूर्ति ब्रह्माजी को गैसुर के निचल करने के लिए दे दी ब्रह्मा जी ने उस मूर्ति को लाकर गयासुर के मस्तक पर रख दी किंतु उस पर भी वह चलायमान ही रहा तो फिर विष्णु भगवान आए ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर विष्णु शीर सागर से आकर उस गयासुर के मस्तक के ऊपर शिला पर स्थित हो गए स्वयं भगवान जनादर ने उसको निश्चल करने के लिए स्वयं उस पर स्थित हुए उसी शीला को अधिक अधिक निश्चल करने के लिए ब्रह्म जी ने उसको पांच भागों में बांट दिया वे पांच वहां प्रपितामह प्रपितामह पितामह फलगविश होकर केदार और कनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए उसी शीला पर गज रूपधारी भी स्थित है सूर्य ग आदित्य और दक्षिणार्क इन तीनों नामों से प्रसिद्ध हुआ जो लक्ष्मीपति सीता सीता के नाम से सावित्री सिंधा इन तीनों रूपों में ब्रह्मा स्थित हुई इंद्र बृहस्पति पूषा आठो आठो वसुगण विश्वदेव गण दोनों अश्विनी शिव नामक मारुत यक्ष पुरग आदि को के साथ-साथ अपनी शक्ति उस शीला पर विद्मान हुए अतः भगवान विष्णु की गदा से वह असुर राज स्तिर हुआ अतः भगवान वहां गदाधार के नाम से प्रसिद्ध हुए उस समय सभी आए हुए देवगणों से गैयसुर ने कहा हे देव वर्ण्ड आप लोगों ने किस कारणवश हमको अलग किया है मैंने यज्ञ के लिए अपने शरीर को ब्रह्मजी को प्रदान किया था क्या मैं विष्णु के बचन मात्र से निश्चल ना हो जाता देव तथा भगवान विष्णु की गदा से मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ आप सभी देवगण प्रसन्न रहे गयासुर की इस प्रकार बाणी सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए वे बोले गयासुर हम हम सब तुमसे बहु तुम चाहो जो वरदान मांगो गयासुर ने देवों से कहा कि हे देवगण जब तक यह पृथ्वी स्थिर है जब तक सूर्य चंद्रमा पर्वत तारागण विद्वान हैं तब तब तक किस शिला पर विष्णु ब्रह्माजी महेश्वर महेश्वर जी का निवास बना रहे और इनके साथ सभी देवगण यहाँ निवास करें इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम पर पड़े गया क्षेत्र की मर्यादा पांच कोष की है और गया शिर की मर्यादा एक कोष की है इन दोनों के मध्य मध्य भाग में मानव हितकारी समस्त तीर्थों का निवास हो आप लोग मुझको ऐसा वरदान दे इस इस बीच में इसनान आदि तर्पण करके और पिंडदान करने से अयक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस महान प्रभावशाली क्षेत्र में पिंडरान संपन्न करने वाला मनुष्य अपने हजारों कुलों का उधार करता है। यहाँ पर सभी देव लोग अव्यक्त और व्यक्त रूप धारण करके निवास करें। भगवान गदाधर भी वहाँ पर निवास करके समस्त पाप पुंजों का नाश करें। इस पवित्र क्षेत्र के सेवन करने से भ्रम हत्या के घोर पाप भी नष्ट हो गए इस पवित्र क्षेत्र में नेमिष्ट पुष्कर गंगा प्रयाग काशी के जितने भी उत्मोतम तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थ स्वर्ग भूमंडल आंतरिक में हैं वे सभी हमारे हमारे इस तीर्थ में आकर प्राणियों का क्रियान्वित करें गयासुर के इस प्रकार वचन सुनकर विष्णु आदि देवों न तुमने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा इसमें संदेह नहीं है जो इस क्षेत्र में आने वाले मनुष्य मनुष्यगण हमारी सभी देव की पूजा करके परम वत्ति को प्राप्त होंगे देवताओं के इस प्रकार वरदान देने पर दद्यते परम हर्षित होकर निश्चय निश्चय को प्राप्त हुआ उस शिला पर देव के स्थित हो जाने पर ब्रह्मजी ने पचपन ग्राम प्रदान किए, उन्होंने गया पुरी को भी उत्सर्ग कर दिया, घृष्टि के सभी साधनों से युक्त ग्रहों को बनवाया, इनके अलावा कामधेनु, गाय, कल्प वृक्ष, पारिजात, देव तरु, और जो शीर्वाहिनी महानदी, ध्रतपुंड, छोटी-छोटी बावड़ियाँ, मधु प्रभाव करने वाली मनोहर नदी स्वर्ण की बनी बावड़ी, अनेक अन्न आदि को से बने हुए पर्वत, भोजन का फल आदि सामानग्रीब भी उन्हें निर्माण करके प्रदान की। दान करते समय आयुनिजा ब्रह्मजी ने ब्राह्मणों से कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग किसी दूसरे से याचना ना करें। इस प्रकार सभी प्रकार के दान देने के बाद भगवान गदाधर को नमस्कार करके ब्रह्मजी अपने लोक को चले गए। धर्मार्ने में धर्म ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में उन्हें गया पुरी में निवास करने वाले ब्राह्मणों ने लोभ, वस, धन की इच्छा की और उसे ग्रहण किया। उनके इन निषिद्ध कर्म से संतुष्ट होकर ब्रह्मजी ने शाप दिया कि तुम � मेरी निखिल दिव्य संपत्ति के दान करने पर भी लोभ नहीं छोड़ा अतः तुम सदा रणग्रस्त रहोगे वे नदियां जो मधु और शीर आदि पदार्थों को देने वाली थी, अब केवल जल बहाने वाली होंगी सभी पर्वत पाषाण में हो जाएंगे वे दिव्य वस्तुएं सहित सुंदर ग्रह मिट्टी के हो जाएंगे कामधेनु और कल्प वृक्ष हमारे लोक में आ जाएंगे अजन्मा ब्रह्मजी ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया और तब अभिशप्त होकर ब्राह्मणों ने प्रार्थना की हे देव आपने जो वस्तुएं कृपा पूर्वक हमको दीजिए वे आपके शाप के, के कारण नष्ट हो चुकी हैं हे भगवन् हम लोग किस प्रकार अपनी जीविका चलाएंगे ब्राह्मणों की इस आर्थ वाणी को सुनकर ब्रह्म जी को दया आ गई और वे बोले कि अच्छा जब सूर्य चंद्रमा तारकण स्थित हैं तब तक तुम लोग तीर्थ द्वारा अपनी जीविका चलाओगे जो पुण्यशाली मनुष्य है इस गयापुरी में आकर श्राद्ध कर्म करेंगे हमारी पूजा आदि करेंगे वे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे देत्ते का उधर भाग अक्रांत है उसके नाभि के पास विरजा देवी नामक पवित्र स्थान पर पिंड दान करके मनुष्य अपने 21 कुलों का उधार करता है तथा वर्तमान अपने संपूर्ण कुलों को स्वच्छता के साथ तारता है तथा महेंद्र नाम के पर्वत ने दत्त के दोनों पैरों को निश्चल किया है अतः उस पवित्र स्थान पर जो मनुष्य पिंड करता है वह अपने सात कुल के मनुष्यों का उद्धार कर देता है वायु का 106 अध्याय संपूर्ण वायु का 107 अध्याय प्रारंभ गया महात्म्य नारद बोले हे ब्राह्मण वह प्रसिद्ध शिला किस प्रकार पैदा हुई जिससे गयासुर का शरीर दबाया गया था उसका सरूप और महत्त्व क्या है यह सब बात हम को बदलाइए सनत कुमार बोले प्राचीन काल में महान प्रतापी तेजस्वी धर्म वित्ता धर्म नाम के देवता थे उनके पतिव्रत विश्वरूपा नाम की पत्नी थी उस पत्नी में धर्म के संयुग से धर्म नाम की एक कन्या पैदा हुई वह सती कन्या रूप योवन से भरपूर लक्ष्मी के समान गुणवती थी। धर्म व्रता के लिए धर्म ने वरदान से सिद्ध प्राप्त करने के लिए अपनी कन्या धर्म व्रता से कहा कि बेटी तुम अपने अनुरूप वर के लिए तपस्या करो। कन्या ने अपने पिता की आज्ञा मानकर वन में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। उसने दस हजार तक केवल वायु का आहार किया ब्रह्मजी के मानस पुत्र मरीचि जो बहुत प्रसिद्ध थे, वे पृथ्वी पर घूमते हुए वहां आ पहुंचे और रूप और योवन से पूर्ण कन्या को देखा, जो तपस्या करने में निरत थी। ऋषिवर मरीचि ने उस कन्या से कहा कि कल्याणी तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो?